श्री श्री रास रासे श्री की कृपा हम सभी भक्त प्रवर आज यहाँ सब उपस्थित हैं जो दिल्ली को जो कार्यक्रम हो उसके अंदर श्री धाम वासकी निष्ठा के बारे में थोड़ी सी चर्चा भाई और यह भी चर्चा हुई कि धाम हमारा क्यों है और हम कितने बड़े अपराधी भी क्यों ना हो बाकी बात भी धाम में जाके रह सके क्योंकि कई बार लोगों के मन के अंदर ये होता है कि यह तो जरूर देखा गया है कि दीक्षा तो हम तब लेंगे जब प्याज और लहसुन खाना छोड़ देंगे या झूठ बोलना छोड़ देंगे तब जाके कंठी धारण करेंगे और तब जाके ही मंत्र मंत्र लेंगे तो तुमने 20 साल 25 साल 30 साल 40 साल में तो जो छोड़ा नहीं वो चार दिन में तो छोड़ने से रहे, तो रहेगा ना, ना दीक्षा ली जाएगी ना कभी घंटी पढ़ ली जाएगी तो श्री प्रबोधानंद सरस्वती ने ये कहा कि इंद्रियों से तो जीवन में नहीं जीत पाए तो कौन सा लड़के जीत लोगे सबसे बढ़िया तो ये है इंद्रियों से राधे राधे करके ये कहो कि तुम्हें जो कुछ खाना है सब उस धाम में जाकर खाना क्योंकि तो वह धाम तो मेरे ठाकुर का है चाहते हुए और ना चाहते हुए भी उसे ठाकुर की लीलाओं को सुनने का स्वादन प्राप्त होगा उसका रस प्राप्त होगा उन रसिक भक्तों के दर्शन प्राप्त होंगे और जब वह होते करते रहे अरे कुछ भी खाय कछ ना खाय कोई चिंता की बात ना है, वहां तो प्याज लहसुन दिखा लो तो अपराध नहीं है परंतु हम अपनी इंद्रियों से लड़के अपने को शुभ करने का प्रयत्न कर रहे हैं जो मिलता है उसके लिए का अष्टम श्लोक है यह सब शास्त्रों का साल कहा गया उपदेश का आठवां श्लोक और उसके अंदर कहा गया है भगवान श्री कृष्ण का लीला रूप नाम संकीर्तन कर ब्रज का वास कर और उस ब्रज के वास में जो वहां के रसिक संत हो वहां का जो रसिक समाज हो हा? उनके पदुराग पद अनुरागी बन तुझे कुछ करने की आवश्यकता नहीं है बस उनके पीछे पीछे चल। परंतु उनके पीछे चलता हुआ क्या करना तो कर थे तो स्वाध्याय करते हुए एक बड़ा एक बड़ा बढ़िया श्लोक प्राप्त हुआ था राधाम स्मरम जनन प्रेष्ठम निज समीतम तत् कथा चा कुछ अगर हम ब्रज में हैं या नहीं है कोई चिंता की बात नहीं है ब्रज में हो तो ज्यादा बढ़िया है क्योंकि ब्रज के अंदर दो चीजें बहुत आसानी से मिल जाती है उसे धाम वृंदावन में दो चीजें मिलती है पहली ब्रजरज और दूसरा ब्रजवासी वो बाहर जो है ब्रजवासी कभी आएगा चला जाएगा हमेशा भी रहेगा और ब्रजरज तो रह ही नहीं सकती है रज सिर्फ उस दाम वृंदावन के अंदर है और जिसकी चर्चा हमने पिछली कथा के अंदर भी यहाँ करी कि कृष्ण की तो पदरज जो है चरणों की रज जो है वह पूरे भारत में है वह राम बन के दुनिया में सब जगह घूम लिए हैं वह कृष्ण बन के द्वारका भी चले गए कुरुक्षेत्र भी चले गए सब जगह घूम के आ गए है नरसिंहत आदि के दक्षिण भारत भी खूब जगह पे घूम के आ चुके हैं परंतु वृंदावन जो है वह की जो रज जो है वह राधा रानी के चरणों से श्रृंगार देते हैं तो किसका स्मरण कर बोले राधाम स्मरण बोले राधा रानी का स्मरण कर सबसे पहले कृष्ण का चिंतन तो अपने आप अप सुलभ तरीके से हो जाता है जब कृष्ण का करते हो यह जरूरी नहीं कि राधा का राधा भी वहां आ जाए परंतु राधा करोगे तो कृष्ण अपने आप आ जाएंगे देखो द्वारकाधीश मैं द्वारकाधीश का करूं तो रुक्मणी आ जाएंगी लक्ष्मी आ जाएंगी विष्णु का करूं लक्ष्मी आ जाएंगी नारायण का करूं लक्ष्मी आ जाएंगी नरसिंह का करूं लक्ष्मी आ जाएंगी परंतु मैं अगर राधा का करूं तो कृष्ण स्वयं आ जाएंगे तो किसका ध्यान करना है राधा स्मरण जन जनम चाश से निज समीहितम, बोले जो उनकी अनुचरिया हैं, जो उनकी सखियां हैं जो उनकी गोपियां हैं उनका ध्यान कर क्योंकि उनसे सीखने को प्राप्त होता है देखो ये जो, हमारा जो मनुष्य है और हम उसमें बहुत बड़ा एक जो और हमारे अंदर एक बहुत बड़ा अंतर यह है, है कि हमारे पास मस्तिष्क है दिमाग है जो उनके पास नहीं है हुँ? और उस दिमाग की जो चालाकियां हैं वह हम अपने ऊपर चलाते हैं अपने स्वार्थ के लिए जैसे नव का समय आता है यहां पर जो लोग महाराज उल्टा सीधा सब कुछ तरीके का खा लेते हैं सबके सब देवी आ रही है मेरे घर में तो देवी विराजी हुई है पूजा की चौकी लगी हुई है माता की चौकी चल रही है सब कुछ छोड़ दूंगा खाने के लिए तो देवी क्या बस 18 दिन आती है क्या दो नव दुर्गे के लिए आती है तुम्हारे लिए तीन दिन में अठारह दिन तो अपनी माँ को दिए बाकी के दिन अपने शरीर को दिए अपनी इंद्रियों को दिए तो माँ बाकी के दिन कहाँ थी मां के दास तो हो ही नहीं हो मां के वैसे तो बोलते मैं तो मां का भक्त हूं माँ का भक्त है तो फिर वह काम करना जो तू तो अठारह दिन में भी करता है अठारह दिन में जो कार्य करे जाते हैं वह तीन सौ पैसठ दिन नहीं होते हैं क्यों नहीं होते हैं क्योंकि वह आचार्यों का अनुसरण नहीं होता है आचार्यों का अनुकरण नहीं होता है आचार्यों ने जो कार्य करते हैं आचार्य जिस कार्य को कहते हैं शास्त्र जिस कार्य को कहता है जिनको माता प्राप्त हो चुकी है जिनको माता सिद्ध हो चुकी है जो उन गुरुओं के पास जाके आप उनका आशीर्वाद लेते हो कि भाई आप मेर, मुझे भी उस माता का आशीर्वाद दो हम उन बाबाजियों के पास जाते हैं उन संत समाज के पास जाते हैं जिनके पास माता सिद्ध है जिनके पास माता आ चुकी है प्राप्त हो है, हम उनका चरण वंदन करते हैं परंतु वह जिस चीज का आचरण करते हैं उस आचरण को हम नहीं अपनाते तो बुद्धि लगा लेते हैं आ, अरे ठीक है माता का दिन लगा लेते हैं मंगलवार को नहीं खाएंगे या बृहस्पति को नहीं खाएंगे कोई एक दिन बन जाता है बोले इस दिन नहीं खाएंगे माता एक दिन होता है क्या माँ एक ही दिन प्रेम करती है एक तो नहीं प्रेम करती परंतु जिसका अनुसरण करना है यहां पर भी आचार्य पाद क्या कह रहे हैं कि राधा का चिंतन कर परंतु राधा का चिंतन करते हुए दोनों तो गोपियों का अनुसरण कर उन गोपियों को भी याद कर जब उन गोपियों को याद कर फिर क्या करूंगा तथा कुर्याद वासम व्रजे सता हमेशा कथा सुनता रहा हमेशा मेरा जो मन है वह कथा में रमा रही ये नहीं इधर इधर इधर उधर उधर तो उधर की की की हमारे गाता चलती हैं, परंतु किसी कथा के बारे में मना करा हुआ है क्यों क्योंकि देखो कल एकादशी थी आज एकादशी भगवान श्री कृष्ण का बड़ा प्रिय दिन कहा गया है हाँ। हम पांचों कर्म इंद्रियों से तो तो भगवान की आ, एक तो करते हैं कि भैया को कंट्रोल कर लेंगे इधर उधर का कुछ नहीं खाएंगे जो लिखा हुआ है वही खाएंगे आ, जैसे भी अपने आप को रोक लेंगे क्या है शरीर को एक दिन कुछ नहीं रोटी नहीं मिली तो क्या है चावल नहीं मिले तो क्या है बादाम बदाम खाके जरा प्रोटीन आ जाएगा हमारे अंदर परंतु तो एकादशी पांचों कर्म इंद्रियों का नहीं पांचों ज्ञान इंद्रियों का भी है मन का भी विषय है तभी एकादशी के दिन कहा गया है जागरण करना चाहिए एक दिन पहले रत जगा रात भर जगना चाहिए जागरण कीर्तन करना चाहिए जितना अपने मन को श्री राधा कृष्ण के चरणबिंद में तुम लगा सकते हो उतना लगाना और उतना कम हमारे गौड़ियाओं के अंदर भी भाई साहब जैसे कि नव दुर्गा में 18 दिन का होता है ना हमारे गौड़िया वाले भी बहुत चालू हैं है हा? साल भर कुछ भी नहीं करते हैं जहाँ जहाँ कार्तिक आता है सब वृंदावन भागेंगे जहां कार्तिक आएगा मह लग गए ये वाली साधना करने के लिए ये वाला पूजा पाठ करने के लिए अब तो दामोदर भी होगा गोपी गीत भी होगा दीपक भी जलेंगे ये सिर्फ भागवत का चैतन्य चरित का पारायण भी होगा हाँ रोज मंदिरों के अंदर भी जाएंगे वृंदावन की ट्रिप्स भी बार बार लगेंगी क्यों होता है भैया एक महीना ही भगवान खुश करने के लिए है क्या <laughs> अपने रिश्तेदारियों में तो रोज प्रतिदिन खुश करने के लिए अपने माता पिता को अपनी पत्नी को अपने बच्चों को लगे हुए हो तुम तो उसको साल में एक बार क्यों देख रहे हो तुम तो माता को 18 दिन क्यों देख रहे हो बाकी के दिन कहां हैं क्योंकि हम उनको अपना नहीं मान रहे हैं वृंदावन की प्राप्ति नहीं है जब तक उनको अपना नहीं मानेंगे वृंदावन को जब अपना मानोगे अपना घर मानोगे तो उस घर के अंदर जो रहते हैं उनके संग भी उनका अपना संबंध बन जाता है परंतु हम उसे अपना घर नहीं मानते हैं उसे तो हम राधा कृष्ण का धाम मानते हैं जिसकी हम प्राप्ति करना चाहते हैं मैं कहता हूं कि मैं तो उसी घर का हूं परंतु माया ने जरा उल्टी सीधे जादू दिखा दिया है जिससे मैं घर के बाहर आ गया हूं जरा दुकान बढ़िया लग रही हैं मॉल वॉल बड़े बढ़िया लग रहे हैं मैं उन मॉलों में घूम रहा हूँ भूल गया हूँ मेरा घर वृंदावन है परंतु मैं बीच बीच में याद आ जाती है अरे घर पे जाना है माता पिता याद कर रहे होंगे गुरु रूपी जितनी भी गोपियां हैं याद कर रही होंगी तो उस डर के कारण बार बार माया से कहते इस मॉल की सजावट को तू बार बार मत दिखा मुझे वृंदावन की तरफ गई परंतु हम यह कुछ भी नहीं करते हैं उसे हम अपना घर नहीं मानते हैं जब तक उसे अपना घर नहीं मानोगे तब तक वृंदावन के अंदर प्रवेश नहीं है वह किसी साधन से प्राप्त नहीं होते हैं अगर साधनों से प्राप्त होने थे तपस्याओं से प्राप्त होने थे ध्यानों से प्राप्त होने थे तो मतंगादी ऋषियों को ऐसे ही प्राप्त हो जाते वह यज्ञ ब्राह्मण जो मथुरा के अंदर विराजित हैं रोज भी ब्राह्मण है भैया रोज गायत्री को जप कर रहे हैं तप कर रहे हैं यज्ञ कर रहे हैं अब और अग्निहोत्री है वो पांच बार भी यज्ञ हो रहा है तीन बार भी यज्ञ हो रहा है त्रि के अंदर भी यज्ञ है उस यज्ञ को करने में लगे हुए हैं परंतु भगवान श्री कृष्ण उनके पास गए उनके पास पहुंचे आप घर के बाहर ही है और जाके सका घर के अंदर कह रहे हैं कृष्ण बलराम आए हैं कृष्ण बलराम घर के बाहर खड़े हैं परंतु मन धाम के लिए नहीं है धामी के लिए कैसे हो जाएगा उनको नहीं मिले यदि ब्राह्मणों को भगवान श्री कृष्ण नहीं मिले ये जो अठारह दिन एक महीना लग लग के हमने इतनी तपस्या कर ली उससे लगता है भगवान मिल जाएंगे कौन से शास्त्र में लिखा है उससे भगवान मिलते हैं तो हमारे आचार्य बड़े बेवकूफ थे जो सालों साल हर क्षण ही अपने मन को इस राधा कृष्ण के प्रेम में रमाते रहे वो भी लगा लेते एक महीना कार्तिक का आएगा अठारह दिन का आए नी के आएंगे बस लग जाएंगे पूरी सेवा कर लेंगे पूरा फल में आप मिल जाएगा सबसे बड़ी गलती हम अपनी चालाकी की यहां पर लगाते हैं यहां तो दिल लगाने की बात है दिल नहीं लग है क्या भक्त का कार्य होना चाहिए सरस्वती कहते हैं श्री वृंदावन वत महावरो तनमहिशी दृश नित्यम स्मृत स्थान कहते हैं मेरा मस्तक जो है वह वृंदावन का आदर और उसका वंदन करता रहे कि मेरा घर घर घर वह है है मुझे अपने अपने की बहुत याद आ रही है, मैं कैसे भी करके वापस चला मन में घर का वह आदर और सम्मान रहते हुए उस घर की याद हमेशा बनी रहे जीव में उस वृंदावन की मेरा घर कैसा है आ, देखो जब हम बाहर जाते हैं बाहर विदेशों में होते हैं तो हमसे एक प्रश्न को बार बार करा जाता है आपको घर की याद नहीं आती है क्या आ? आप चार चार पांच पांच महीने के लिए बाहर रुकते हो यहाँ पे भी पूछते हैं इतने दिनों को क्यों, तो क्यों बाहर चले जाते हो आपको घर की याद नहीं आती है क्या अ? अरे घर की याद तो ये तो स्वभाव है घर की याद करना परंतु किस घर की भक्त को याद करना है आ? भक्त को किस घर की याद करनी है कहीं पे हूँ मैं विष्णु में कहीं पे हूँ यह तो चलो सुबह ठाकुर कृपा थी कि जिसके कारण मेरा जन्म वृंदावन में हो गया अगर मेरा जन्म वृंदावन में नहीं होता प्रबोधानंद सरस्वती का जन्म वृंदावन का नहीं था परंतु उसके बाद भी वह वृंदावन महिमामृत के अंदर कह रहे हैं कि मैं तो कहीं पे भी हूं परंतु मेरी जीवा अपने उसी घर की हमेशा याद बनी रहती है जीवा का कारण तो अपने घर को याद करना है मेरी मां का खाना कितना बढ़िया है वहां की धूरी कितनी थी पावन है परंतु वो तो याद आता नहीं अपना घर याद आता है कौन सा जो दिल्ली में कहीं पर तो विराजित हो क्यों है ऐसा क्योंकि हम शरीर के संबंधों को इतना ज्यादा जी रहे हैं कि हमारे जो आत्मा के संबंध है उनके लिए समय नहीं निकलता है संबंध अलग हैं, दोनों के घर अलग हैं। परंतु तो शरीर का संबंध इतना प्रकाण इतना पुष्ट हो चुका है कि वो आत्मा के संबंध को समय नहीं देता है ठीक है नहीं समय है? कोई बात नहीं है गोपियां भी तो उस ब्रज के अंदर रहते हुए घर के काम करती थी कोई वो भाग के, कोई वृंदावन की किसी कुंज में माला झोली लेकर थोड़ी ना बैठ गई थी जीवा से उसके क्या होता था कृष्ण नाम का संकीर्तन चलता रहता था आप कहीं हो किसी भी जगह पर विराजित हो अगर आपकी जीवा उसके बाद भी स्वाभाविक रूप से अपने घर को याद करते हुए वहां उनका कृष्ण नाम संकीर्तन नहीं कर रही है तब तक अभी हृदय के अंदर वह विवलता नहीं आई है फिर कहते हैं हाथ जो हो तो वृंदावन की सफाई करने के लिए नव कुंजों की वहां जो कुंज बनी हुई है उनकी सफाई करने के लिए हमेशा तैयार हूं हरिदास जी के संप्रदाय के अंदर श्री बिहारी जी के जितने भी उपासक हैं सबके सब झाड़ू सब लेके महाराज हर कुंज की सफाई करने में लगे होते हैं दया प्रसाद जी हा? शिव धाम गोवर्धन के अंदर सिर्फ तो महात्मा हुए भावक भक्त थे उन्हें भावक भक्त कहा जाता है क्यों देखो वृंदावन में रहते थे तो गोवर्धन में रहते थे तो गोवर्धन छोड़ के नहीं जाते थे कहीं पर भी और कहीं से बिहारी जी से कोई भक्त आया और बिहारी जी से भक्त आया तो बिहारी जी की कुछ प्रसादी माला लेके आया तो राधा रमन जी से गया राधा रमन जी की कुछ लेके गया कनक बिहारी से महाराज अयोध्या जी से कोई लेके चला गया कुछ महाराज ठाकुर जी का प्रसादी जगन्नाथ जी से उनके पास पहुंच गया तो उन्होंने पोटलियां बना रखी थी हे बिहारी जी है ये राधा रमन लाल है ये कनक बिहारी है ये जगन्नाथ है ये द्वारकाधीश है और इन सबको अपनी कुटिया अंदर टांग रखा था बड़े बड़े थैले बना बना के जितनी भी हमारे यहाँ पे जितनी भी माला प्राप्त तो होती हैं किसी भी मंदिर में मिली कुछ दिन तक तो रखोगे उसे फेंक दोगे अरे वह तो साक्षात प्रभु का आशीर्वाद है महाराज वह भावुक भक्त गया प्रसाद जी तो उनको सब इकट्ठा कर करके रोज सुबह जब उठते थे राधा रमन लाल की जय वहां पर जाके ही, उनको उस पोतली को नमस्कार कर दिया क्योंकि यह ठाकुर का वह आशीर्वाद है उनके लिए फिर धीश की जय सबकी जय करते हुए सबको प्रणाम करते हुए अरे सब ठाकुर सब मेरे घर पे ही आए हुए हैं मुझे कहा जाने की जरूरत है ये भाव है और वह महाराज सत को नमस्कार करने के बाद सीधे अपने दोनों हाथों में झाड़ू लेते थे और किसी गोवर्धन की कुंज के अंदर घुसकर और घुस पर झाड़ू लगाना शुरू कर देते आज कुछ ही दिन पहले मैं इनसे कह रहा था हमारी वृंदावन के अंदर एक बड़ी टी शर्ट एक बड़ी मशहूर है आई है तो एक आदमी ने बड़ी अच्छी बात कही इफ यू हैव लॉस्ट योर हार्ट इन वृंदावन नाउ एंड प्रेजेंट यू मस्ट हैव लॉस्ट योर हार्ट इन गार्बेज क्योंकि इतनी गंदगी है वहां पर हम अपने घर को स्वच्छ नहीं रख रहे हैं वह अगर आपका घर है तो वह उसे स्वच्छ रखने की जरूरत है पर राधारमन तो हमने माना हमने माना है है है है तो अपना बिहारी जी अंदर अंदर तो सफाई है ना ठीक है। नहीं है तो देके मुंह मुंह सिकोड़ के हम सीधे चले आएंगे क्यों चले आओगे क्योंकि तुम तो उसे अपना घर नहीं मानते हो उन सखियों ने माना श्री बिहारी जी के जितने भी अनुचरिया वहां हुई हैं सखिया वहां हुई हैं, और श्री हरिदास जी के जितने भी साधक हुए वे सब के सब के सेवा कहा जाता है। गोवर्धन के अंदर बरसाना के अंदर तो महाराज क्या नाम था अपने गुलाब सखी गुलाब सखी आज भी बरसाना में गुलाब सखी का चर है कभी जई मुसलमान थे परंतु अपनी डाड़ी से राधा रानी की सिटी की सीढ़ियों की झाड़ू लगाते थे अपनी डाड़ी से कितनी लीलाएं हुई है भक्तमाल के अंदर तो उनकी लीलाओं का बहुत वर्णन आया है गुलाब सखी का तो की सेवा उन नव कुंजों की उस निधिवन की वहां जाके झाड़ू लगाना उसका मार्जन करना उसकी सफाई करना अगर शरीर मान के करोगे तो कभी नहीं कर पाओगे और जिस दिन अपने आप को उस में, उन गोपियों की अनुचरी मानते हुए करते हैं तुम तो उस झाड़ू को हाथ में ले लोगे कहीं हो किसी भी उसी में हो कोई गाली दे रहा है नहीं दे रहा है तुम्हें तो कोई मतलब नहीं तुम तो झाड़ू लगाते हुए मिलोगे कहा पैरों की सेवा उस वृंदावन की परिक्रमा करना परिक्रमा देखो यहां पर इन सब का कहना इस वजह से भी है कि हम अपने शरीर को जितना आराम प्रदान करते हैं यह शरीर उतना खराब होता जाता है यह शरीर के संग ऐसी बात है पहले कोई सा भी साबुन लग जाता था अब तो महाराज वो साबुन में कौन सा केमिकल है वो देखना पड़ता है जो मेरी स्किन को सही ग्लो दे उसे उतना सॉफ्ट रखे उसे उतना नेचुरल पहले नहीं देखा जाता था पहले तो कोई सा भी साबुन लगता तो आप जितना बिगाड़ना शुरू करोगे अपने शरीर को वह उतना बिगड़ता चला जाएगा श्री मनोहर दास बाबा महाराज ठंड पड़ रही थी उन्हें तीन बजे उठ के अपनी भजन करना था तीन बजे उठ नहीं पा रहे थे बुखार आ गया था शरीर में इतनी महाराज थकावट थी गुस्सा आ गया उन्हें जाके भजन करूँ साधन करू परंतु मेरा शरीर मेरी बात नहीं सुन रहा है उठे गोविंद कुंड में जाके अपनी कम्बल अम्बल हटाया बुखार के अंदर थे और जाके महाराज डुबकी लगाने लगे अपने ही शरीर के ऊपर कहने लगे शरीर तुझे तुझे मानना पड़ेगा, तुझे मानना पड़ेगा पड़ेगा कि मुझे करना है ठाकुर श्री राधा रही प्रकट हो गई गोपियां प्रकट हो गई गोपियों ने कहा अरे माना शरीर तेरी थोड़ी ना बात मान सकता है बोले मान क्यों नहीं सकता है? जब मेरी इंद्रिया मेरी बात मान सकती हैं तो शरीर भी मेरी बात मानेगा नहीं मानेगा तो मैं अभी अपने शरीर को त्यागने के लिए तैयार हूं क्योंकि मैं उस शरीर को संग में नहीं लेके चलना चाहता जो मेरा भजन में साथ सावधाना दे वृंदावन गए गाड़ी बिल्कुल गेट पे ठाकुर जी के स्थान पे जाके रुके चार कदम भी नहीं चलना है ऐसा तो नहीं होता है परिक्रमा में नंगे पैर चलने का विधान इस वजह से है कि वह राधा रानी की कोई श्रृंगारित अगर चिन्हित या राधा रानी की प्रसादी वह जो चरण धूली है वह कहां कब छुपते हुए मेरे पैरों से छुप जाए जिससे मेरा शरीर पवित्र हो जाए हम तो झूता होता मतलब कहा का डाल डूल के तो गाड़ियों में भी एसी सीओ बा पूरी चढ़ी वही कहा धूल आवेगी अंदर किसकी धूल आनी? है व्रज की प्राप्ति व्रजरज से होती है जब तक व्रज रज को तुम धूल मान लोगे तो व्रजरज और वह वृंदावन प्राप्त नहीं होगा तो मैं हमेशा हर कथाओं के अंदर इस बात को कहता हूं ब्रजरज ने तो गोपियों को भी उस प्रेम की प्राप्ति कराई है गोपियां भी वह, वह प्रेमिकाएं बनी है, है सिर्फ ब्रजरज को अपने मस्तक पर लगाने के कारण तो यहां कहते हैं प्रबोधानंद सरस्वती कान कान मेरे किस काम आए बोले बस ठाकुर की महिमा सुनने के लिए काम आए नेत्र क्या करें वह तो बस ठाकुर के इस व्रज के धाम का दर्शन करते रहे और मन जो है वह नित्य स्मरण करता रहे नित्य स्मरण प्रेमी की याद नहीं छूट हुई है अब वो प्रेम किससे हो वो प्रेमी चाहे रुपया बन जाए तो बात अलग है धन धान्य सब बन जाए वह बात अलग है परंतु प्रेमी अगर वह राधा कृष्ण बन जाते हैं जीवन में तो चाहते हुए ना चाहते हुए भी वह याद हमेशा बनी रहती है तदेत भजरसेन बोले वह वृंदावन क्या है वह तो अद्भुत वृंदावन है बोले उस अद्भुत वृंदावन की प्राप्ति कैसे होती है बोले इसकी प्राप्ति भाव सहित भजन करने से होती है भाव सहित भजन अगर भाव सहित भजन नहीं है कही ना चर्चा देखो यज्ञ पत्नियों को भी राधा कृष्ण कैसे मिले थे यज्ञ ब्राह्मणों को तो नहीं मिले थे ना यज्ञ पत्नियों को तो नहीं मिले थे ना क्यों क्योंकि मैं तो साधन में लगे यज्ञ करने में लगे नहीं भगवान मिल जाएंगे मैं तो यज्ञ कर रहा हूं नहीं आए भगवान भगवान आए भी सख स भैया हम बाहर है परंतु भाव में नहीं थे साधन में थे शरीर में थे कि मैं यज्ञ कर रहा हूँ यज्ञ कर रहा हूं पर मन में कोई प्रेम था नहीं उनके तो भगवान आए भी आने के बाद में उनकी समझ में आया नहीं वह जाके नहीं मिले परंतु तो पत्नियों को किस वजह से मिले क्योंकि वह पत्नियां जो थी देखो रह मथुरा के पास रही हैं परंतु वृंदावन की एक गोपी रोज वहां पर दूध देने के लिए जाती थी जो दूध देने के लिए जा रही है जाते जाते महाराज उसने राधा कृष्ण की कैसी भी लीला को देखा उन लीलाओं को देखने के बाद जाके उन यज्ञ पत्नियों को रोज प्रतिदिन नई नई राधा कृष्ण की लीलाएं सुनाती थी प्रतिदिन नई नई लीलाएं सुनाती थी उस लीलाओं का वह चिंतन राधा कृष्ण की उन लीलाओं को याद करती कैसी लीला है भगवत श्री कृष्ण जो है देखो यह समझने की बात है कृष्ण जो है उन्हें कदम्ब का वृक्ष बड़ा प्यारा लगता है और तो और उन्हें राधा रानी का मुख बहुत प्यारा लगता है जो है वह है। वह वह सिंधु सिंधु में चाहते हैं जैसे किसी कुबेर कुबेर के खजाने को लूटने का का सौभाग्य प्राप्त हो जाए। खजाना सामने है कोई कुछ नहीं कहेगा। आधे घंटे के लिए तुम्हारा है जो लूटना है उसे लूट लो जब उस कुबेर के खजाने में के सामने तुम पहुंच जाओ और पहुंचने के बाद कंफ्यूज हो जाओ यार क्या लूटू बड़ी सारी चीजें हैं बड़े सारे आभूषण हैं, बड़े सारे रत्नादि के भंडार भरे हुए हैं परंतु ऐसा कौन सा वाला रत्न लो कौन सा वाला आभूषण लो जिससे यह मुझको प्राप्त हो जाए आदमी जैसे कंफ्यूज हो जाता है ठीक उसी प्रकार से राधा रानी जो है वह भी कुबेर के भंडार की तरह से ही है महाराज पूरा गुणों से भरी हुई है परंतु मैं देखूँ कैसे एक टक्की लड़ा के देखूंगा तो महाराज मेरे सखा के मुझको टोक देंगे मेरी कॉपियां आके मुझको टोक देंगी अरे निगाह हटाओ पागल क्या खा जाओगे क्या इतनी देर से देखे जा रहे हो जाते हैं। उसकी भी सबसे वाली जो शाखा है, उसके ऊपर चढ़ने के बाद अपने आप को छुपा लेते हैं और जहां से राधा रानी आने वाली हैं उस, उस पद पर उस मार्ग पर खड़े होकर महाराज राधा रानी के मुख को देखते रहते हैं राधा रानी को देखने के लिए कृष्ण कितना प्रयत्न करते हैं वो तो रोज मिलती हैं, चौबीसों घंटे रहती हैं। कहा जाता है कृष्ण कुछ भी कर ले राधा रानी को अपनी आंखों से एक क्षण के लिए भी ओजन नहीं देखना चाहते हमेशा उनकी आंखें श्री राधा रानी के ऊपर टिकी होती हैं। मैं कहा देखूं कैसे देखती तो लावण्य सिंधु है यह तो रस सिंधु है तो चिंतन कैसा कैसा वाला भाव हो हु? निकुंज रहस्य स्तंभ के गया श्रीयों को स्वामी बात कितनी प्यारी बात शास्त्र तो बहुत बड़ा है बड़ा प्यारा भी है प्रथम लोक के अंदर कहते हैं है, है, है। नव ललित वयस्कर्ण कुंजो नव नवरस चल चेतो नूतन प्रेम नव निधुवन लीला के नाति लोलो स्मर नि कुुंज राधिका कृष्ण चंद्र श्री रूप गोस्वामी हैं किसका चिंतन करना है तुम्हें तो बोले बहन दोनों जो नव ललित व्यस्त है जिनकी अभी इमेज अभी नए नए अभी जवान हो रहे हैं राधा कृष्ण वह जो युगल है उनका तो ध्यान करना है लावण्य पुंजो लावण्य के पुंज बने हुए हैं नया नया लावण्य जिनके अंदर प्रेम आया है उनका हमेशा चिंतन करना है तुम्हें नव रस चित जिनका चित्त भी रस से भरा हुआ है प्रति क्षण नया नया जो रस प्रेम प्रदान कर रहा है उनका चिंतन करना है तुम्हें नूतन प्रेम जो प्रेम प्रेम का ही करते हैं को ही खरीदते हैं और प्रेम को ही बेचते हैं उनका चिंतन करना है तुम्हें नव निधुअन लीला कौतु के नाती लो बोले वह जो नए नए जो नए नए कुंज बनी हुई हैं, जिनमें लीलाएं करते रहते हैं, राधा कृष्ण का चिंतन करना है फिर आखिरी में कहते हैं, स्मरण निवृत निकुंज स्मरण कर निवृत निकुंज की उन लीलाओं का बोले कौन से बोले जो राधा और कृष्ण करते हैं राधिका कृष्ण चंद्रव आगे कहते हैं रमण वदन चंद्रे तत्ताज तत तत रस निधि वक्त तत्व्य भाग मिथौरंग रसतांग स्पर्श लो्य मानौ स्मर निव्रत निकुंजे राधिका कृष्ण चंद्र श्री कृष्ण, श्री आधरमल्ला को श्री प्रिया जी ने एक बड़ा बढ़िया सा पान बनाया है गुलकंद गिरी सर उसके अंदर लगाकर बड़ा अच्छा एक पान का बीड़ा बनाया है और बीड़ा बनाकर श्री प्रिया जी श्री कृष्ण के मुंह में दे रही है कि हे इस पान को तुम खाओ और महाराज इस बीड़ा दिया देने के बाद ठाकुर जी ने कुछ खाया खाने के बाद अपना जो आ, उनका धराम है वह जो चबा हुआ चरवित जो बीड़ी है वह जो पान है उसको निकालकर श्री प्रिया जी के मुख में दिया कि यह बीड़ी तो का जो जो खाओ तो जब ये खाते और खिलाते हुए एक दोनों को, इन दोनों को यह दोनों रसमई मूर्ति है इन दोनों रसमई मूर्तियों के रस का एक दूसरे से जैसे ही स्पर्श चुवा श्री राधा ने श्री कृष्ण का स्पर्श किया श्री कृष्ण ने श्री राधा का स्पर्श किया जैसे ही यह स्पर्श हुआ इतने में वहाँ पे अश्रु बहने लगे वहाम के उस भावों के अंदर रहते हुए मेरे श्री राधा कृष्ण एक दूसरे को आलिंगन दे रहे हैं एक दूसरे को वही बीड़ा अपना उस पान का एक दूसरे को प्रदान कर रहे हैं बोले किसको याद कर बोले याद कर स्मरण निवृत निकुंजे राधा कृष्ण चंद्र बोले उन लीलाओं को याद कर भजन करने तो बैठ जाता है परंतु तेरा दिमाग तुम्हारा तो तेरे दुकान और तेरे बिजनेस में लगा रहता है जब तेरा दिमाग लुट जाएगा तेरा चित्र वहां पर लूट के चला जाएगा तू भजन कर या मत कर कोई चिंता नहीं है तू माला कर या ना कर कोई चिंता नहीं है परंतु मन तेरा वहां पर नही टेंशन क्या है वो मन ही तो नहीं है मन नहीं रमता है तो इंद्रिया नहीं रमती है अब इंद्रियों को रमा देते हो तो भी मन ऐसा क्या है सही रहता है वो नहीं रमता है जिसका मन नहीं रमा वो कितनी भी ताकत लगा ले कुछ भी कर ले भैया कुछ नहीं होगा मन को रमाना बहुत जरूरी है अब मन कैसे रमेगा मन तो तब रमेगा देखो राधा कृष्ण प्राप्त हो जाएंगे कथा प्राप्त हो जाएगी परंतु मन तब रमेगा जब रसिकों का संग प्राप्त हो जाएगा रजे तथा स्थन जनानुगामी के के अंदर रहने वाला रसिक संत है भाग जाओ और उसका संघ कर ले लेके तो मुख से जितनी बार जो भी निकलेगा वो राधा कृष्ण का प्रेम निकलेगा इधर उधर की बात नहीं करने वाला वो और कैसा होके रहे उनके संग उनका पैर पकड़ के कैसा, कैसा बन के रहना है क्योंकि देखो अब अब जो भक्त है ना मैं कहता कहते लोग कहते हैं कि गुरु गुरु नहीं रहे मैं कहता हूं गुरु तो बाद में गुरु नहीं रहेगा चेला ही चेला नहीं रहा शिष्य के जो गुण है ना उसमें से दो परसेंट तीन परसेंट गुण गुण ही कोई अपना ले तो अपना ले कोई शिष्य ही अच्छा नहीं है वो बोलते हैं ना कि बस अब तो वह कथाएं अच्छी नहीं होती हैं मैं कहता हूं कथाएं तो बहुत अच्छी हो जाएंगी तुम्हारे कान ऐसे नहीं है सुनने के लिए श्रोता नहीं है बोले हो उसके लिए कहा हीनो हम स्व श्रीकाल सुख घने स्था श्यामी वृंदावन बोले वृंदावन में जाके रहे कैसे रहे उन रसिकों का संग कर कैसे कर बोले कुत्ता और सियार बनके कुत्ता और सियार बनके कुत्ते को कितनी भी डांट लगा ली कितना भी मार लिया सब कुछ कर लिया वो मालिक के पास बना रहेगा यहाँ पे प्रबोधानी होने पर भी गुरु तुम्हे बहुत बुरी तरीके से तुम्हारी निंदा करे तू भजन सही से नहीं कर रहा है तू इधर उधर अनाप शनाप कार्यो में लगा हुआ है उसके बाद भी अपने चित्र को इधर उधर मत घुमाओ गुरु सही कह रहा है तुम्हारे लिए बिल्कुल सही है है तुम्हारी आत्मा के लिए बिल्कुल अपराध शरीर है, मैंने बहुत अपराध कर रखे हैं और अगर गुरु ने किसी प्रकार की भी गलती कोई भी गलती किसी ने कर दी हो परंतु सजा तुम्हें तो बन गई हो कई तो बार होता है ना बच्चों के बीच में लड़ाई हो जाती है आ? बच्चे बड़े गुस्सा हो जाते हैं गलती तो, तो उसकी थी मारा मुझे तो यहां पे कह रहे हैं कि अगर शिष्य शिष्य दूसरे शिष्य ने गलती कर दी हो दूसरे भक्त ने गलती कर दी हो परंतु तुझको सब प्राप्त तो हो गया उसके बाद उसके बाद भी उसे किसी पूर्व जन्म का कोई पाप मानकर कि उसे पाप की सजा अब प्राप्त तो हुई है तू कहीं पे भी आलोचना मत ये, ये कुत्ते के कार्य होता है हा? वह अपने मालिक का एक बार बन गया मालिक चाहे गुस्से से रखे उसे सही से रखे वह तो बस उसी का ही है किसी और का नहीं हो सकता है हाँ महाराज दूर से दूर वक्त रहकर नित्य सबकी कृपा की, की प्राप्ति प्रार्थना प्रार्थना करें भी गोपी आ, गोपी रूप में रसिक समाज पर विराजित है उन सब से कृपा कृपा की प्रार्थना और की और करता हुआ उस वास की याचना करें परंतु तो याचना करें दो चीज बनकर कुत्ता और सियार सियार क्यों कहा गया है क्योंकि यह सियार लोमड़ी भी मान सकते हो इसे सियार भी मान सकते हो यशाल है क्योंकि यह खुद अपना नहीं खाता है शिकार करके यह तो जो शेर है जिसमें शेर नहीं शेर भी नहीं जाता है शिकार करने के लिए जो शेरनियां जो शिकार करने के लिए जाती हैं और जिसको खा लेती हैं और जब खाने के, बाद छोड़ के चली जाती है, कौन है अरे यह वही शेरनिया तो है क्योंकि कहा गया है प्रेम जो है वह शेरनी का दूध है शेरनी का दूध जो होता है वह सोने के खालिश पात्र में ही टिक सकता है अगर पत्थर के पात्र में भी उसको तुम रख दो तो उस पत्थर को भी फाड़ देता है चांदी स्टील में भी नहीं टिकता है। वैसे तो खाले सोने में टिक सकता है तो हमारा नारद भक्ति सूत्र कहता है या तो साधन करके तुम गोपी रूप सा ऐसा प्राप्त कर लो अपनी इंद्रियों का शमन कर लो शमन करने के बाद राधा कृष्ण के चरणों में पीटी कर लो और एक गोपी बन जाओ और ताकत नहीं है अगर तुमने ऐसा कुछ करने की तो महाराज शावक बन बन उनके उनके बच्चे तो क्यों कहा गया? बोले वह हैं। अरे अगर उनके पास उनकी अनुचरियां तुम बन जाओगे, उनके आगे पीछे उनकी सेवा करना तुम चालू कर दोगे उन गुरुजनों की उन रसिकों की तुम जाके सेवा करना चालू कर दोगे जहां से भी निकलेंगे वह तो उनके पास रस भरा हुआ है वह तो उस रस को तुम्हें प्रदान करते रहेंगे उनका वह झूठा रस जो है वही राधा कृष्ण की प्राप्ति करा देगा पर वो वृंदावन मिलेगा कैसे वह वृंदावन मिलेगा जब हाथ पकड़ लो पैर पकड़ लो अपने गुरु के आ, और कैसे पकड़ो बोले तो कुत्ता और शटाल बनकर सियार बनकर बस जो हूं आपका हूं जैसा हूं आप आपका हूं आपको ही धरना पड़ेगा मुझे कोई मतलब नहीं है अच्छा हूं आपकी भला से बुरा हूं आपकी भला से दुनिया में हर जगह जाऊंगा तो भी कहूंगा आपका ही परंतु सेवा रहनी चाहिए वहां पर हमेशा रसिक का संत चाहिए संग चाहिए कृष्ण ने कभी भी गोपियों का संग नहीं छोड़ा था क्यों नहीं छोड़ा था रसिक समाज था रस था श्री चैतन्य महाप्रभु उसे गंभीर में रहते जरूर थे परंतु दामोदर पंडित जैसे बड़े बड़े भी वहां पे विराजित थे एक बार महाराज एक महिला उस महिला विधवा हो चुकी थी उसका एक बच्चा था उस बच्चे को देखा वे बच्चे को प्रेम हो गया श्री चैतन्य महाप्रभु से रोज प्रतिदिन उनके पास आता उनके दर्शन करता जो दामोदर पंडित भी उनको बड़ा बेकार लगता था हमेशा रोकने की कोशिश करते ये है बच्चा आए नहीं एक दिन गुस्से में उन्होंने उस बच्चे से मना कर दिया आज से आप महाप्रभु के दर्शन करने के लिए नहीं आएंगे परंतु तो बच्चा था मैं तो छुप छुपा के कहीं से भी महाप्रभु के दर्शन करने के लिए पहुंच जाता जा। दर्शन करने के लिए पहुंच गया दर्शन कर रहा है सब कर रहा है एक दिन दामोदर सीधे अपने महाप्रभु के पास गए बोले भगवान तुम्हें तो भगवान भगवान रहना है कि नहीं रहना है दामोदर क्या कह रहा है तू तो? तेरे कहने का तात्पर्य क्या है क्या कहना चाहता है कि नहीं रहना है बोले मैं, भगवान, हाँ, मैं तो भगवान का दास बोले भगवान का दास रहना है कि नहीं रहना है बोले मैं तो हमेशा हूं कौन रोक सकता है बोले आप खुद रोक रहे हो बोले कैसे रोक रहा हूं बोले छोटे बच्चे को आप अपने पास रोज रोज बुलाते हो दर्शन करने के लिए बच्चा मेरे के दर्शन कर रहा है उससे क्या परेशानी हो सकती है भैया मैं खूबसूरत महिला विधवा हो चुकी है उसका बच्चा तुम्हारे पास रोज रोज आएगा समय बिताएगा लोग क्या कहेंगे कि सन्यासी है देखो बच्चा देखो माँ ने भेज दिया है कि हाँ धीरे धीरे यहाँ पे ये प्रेम होगा वहां पे वो प्रेम होगा बोला शुद्धम शुद्धम लोकविरुद्धम तुम्हारा मन बहुत शुद्ध हो परंतु लोकविरुद्धम परंतु लोक के आचरण से विरुद्ध हो ना चरणियम नाचरणियम बोले उसे मत करो मत करो महाप्रभु के पास भी ऐसे रसिक संस तो तो का था महाप्रभु ने उसी समय दामोदर से कहा कि नहीं है जो बात कहीं उससे तो मुझे समझ में में आ गया गई तेरे रूप में सची माता ही बैठी हुई है। बस आज से उस बच्चे को मना कर दे और मैं खुद मना कर दूंगा कि वह मेरे दर्शन करने के लिए रोज नाया करे छोटी छोटी जगह जरूरत पड़ती है अपने गुरु समुद्र की पर गुरु संग गुरु सेवा से प्राप्त तो होगा गुरुजी तो आए वही है कहीं है गुरुजी, गुरुजी कहीं जी कही है शिष्यगण कहीं है सेवा विवाए तो खत्म है कुछ होती है नहीं है हमने सेवा देखी महाराज करिए सेवा करते करते तो लात पड़ जाते करनी है तो सही करो नहीं कर नहीं आती है तो सीख कराओ यहाँ तो अपने शिष्यों से थोड़ा सा टेढ़ा कह दो तो। गुरु जी तो, तो दूसरे गुरु के पास चला जाऊंगा यही है किसको चोट लगी आत्मा को चोट नहीं लगी शरीर का जो हम है ना मैं जो तत्व है आ? मैं तत्व राधा रानी की दासी नहीं बना है जिस दिन राधा की दासी बन जाएगा यह चोट सहन कर सकते हो तुमको दास थे महाराज जन्म हुआ अकेले पुत्र थे पिता मर चुके थे पिता हमारे गए पुत्र एक दिन देख लिया अपने कोई कोई मित्र की कोई बहन आई उनको रक्षाबंधन का कह के अपने उनके दोस्त को ले गई तो जह सोचने लगी ये रक्षाबंधन क्या होता है कभी सुना था नहीं छुप जा के जाके देखा रक्षाबंधन दिखा तुम्हारा कलाई पर राखी बंध रही है तिलक लग रहा है मीठा मीठा खिलाया जा रहा है अपनी माँ के पास गए बोले मुझे तो अब यहाँ इस नहीं चाहिए क्योंकि यहाँ पे तो भैया रक्षा मेरी कोई बहन ही नहीं है मैं तो मर जाना चाहता हूं मरने को तैयार हो गए तो जरमपुर के थे। वही मान लिया। मैं तो अपनी बहन से मिलने जाऊँगा बहन कहा है वो तो भैया अपनी ससुराल में गई वही है राम जी के समझ है राम जी के पास वहां अयोध्या पहुंच गया अयोध्या जाके पूछने लगे अरे भैया हमारी बहन यहाँ पे भिहाई हुई है उनका हमें जानकी जी बच्चा लोग पूछते हैं उनके पति का नाम क्या बोले राम जी बोले अच्छा उनका घर वहां है सामने सब उनका घर का पता बताते रहते ठाकुर जी कनक के कनक बिहारी का बता बताती मैं वहां पहुँच गए थे गुस्सा हो गए रोने लगे मैं मूर्ति देखने थोड़ी ना आया हूँ ये दो सौ ढाई साल पुरानी ने कहा था मैं मूर्ति देखने थोड़ी ना आया मैं तो अपनी बहन से मिलने आया हूँ मैं तो रक्षाबंधन बनाने आया हूं नहीं दो दिन तीन दिन चार दिन भूके रहे बोले ठाकुर जी ये बहन जी मुझे मूर्ख मत बनाओ जीजा जी के संग कहा मूर्ति बन के बैठी हुई है सामने निकल के आ और अक्षर हाँ तेरा भाई आया है तीन चार दिन के बाद बाहर निकले कहीं पे तो, हुआ राजा दिराज महाराज श्री रामचंद्र आ रहे हैं ढोड़ी हुई नगाड़े बजे बजते ही वहा पे भगवान श्री राम आए रथ में विराजे यहाँ संग में सीता जी भी आई हैं महाराज दोनों आए सीता जी मिली रक्षाबंधन बड़ा प्यार से हुआ सब हुआ उनसे कही भैया तुम घर वापस जाओ अपनी माँ के पास जाओ माँ से कहना तुम्हारी बेटी बिल्कुल अच्छी है परंतु वो घर गए घर जाके याद आई अरे राम घर जा ही रहे थे माँ से मिले माँ को सब बताया अलग से तेज दिख रहा था हा? सीता जी ने जिसे अपने हाथ से खिलाया हो महाराज फिर तो तेज अलग ही दिखेगा उसके शरीर पर अलग से दिखने लगा अब तो वो बोलने लगे मैं तो अपनी बहन के पास जा रहा हूँ जीजा जी भी बड़े अच्छे लगते हैं बड़े सुंदर सु से है महाराज फिर घर छोड़ के चल दिया जनकपुर से अयोध्या पहुंचा एक दिन कहा करती भी देखी झाड़ी देखते बोला मेरे जीजा जी तो बड़े हैं मेरी बहन को सही से रखते भी नहीं है, शादी के बाद तो उन्होंने शपथ ली थी कि सही से रखूंगा परंतु वह तो नंगे चित्र के लिए चले गए बनवास करने के लिए चले गए हैं बोले मेरे जीजा जी बहुत गंदे हैं गालियां देने लगा लोगों से रुपया रुपया इकट्ठा करा बिस्तर वस्तर बनवाए बैड वैड बनवाए चप्पल अप्पल बनवाएं, चित्रकूट की तरफ भाग गए चित्रकूट जाके कि राम जी और सीता जी और लक्ष्मण जी के जाके चप्पल तो दे दू बिस्तर तो दे दू आ, पे खड़े हो गए बड़ी देर तक चित्रकूट में रहे दूर दूर तक कहीं कोई आया नहीं दीखा नहीं समझ में आए नहीं यार आ क्यों नहीं रहे कहाँ गायब हो गए कौन से जंगल में घुस गए फिर याद आई अरे छुप छुप के रह रहे हैं तो ये झाड़ी के पीछे छुप गए इतनी देर में लक्ष्मण जी और सबके सब गए आ, आ तो गए आ जाओ आ जाओ तुम ना मेरी बहन को कड़ा बहुत खराब तरीके से रख देगा राम जी बोले मैंने कहा रखा है बोले क्यों नहीं कोमल से मेरी जान है, मेरी बहन है और तुम देख नंगे पैर और मेरी बहन को भी नंगे पैर लेके आ गया ये संबंध है और वो संबंध को चीर रहे हैं जब तक मन के अंदर तुम अपने गुरुचरणों के संग संबंध नहीं बनाओगे कि मेरे गुरु भी वही उस रसिक समाज के रसिक हैं वहां की सखी हैं वहां की गोपी हैं उनके संग जब तक तुम्हारा संबंध नहीं बनेगा कि मैं भी उनके एक बच्चा या बच्ची हूं। जब तक तुम्हें वह रस प्राप्त नहीं होना है जब तक तुम्हें रस प्राप्त नहीं होगा तुम ठाकुर के पास उस रस को नहीं दे सकते हो तुम जब मंत्र करने के लिए भी बैठोगे तो भी उस दिमाग के अंदर तुम्हारा वह मंत्र के संग भाव नहीं चलेगे तुम तो कहाँ का वृंदावन भैया कौन सा वृंदावन चाहिए तुम्हें तो वो जो का, जो कहानियों में टीवी पर दिखता है ऐसा वृंदावन किसी को भी प्राप्त नहीं हुआ है नित्य धाम वृंदावन चाहिए तो आंख बंद करके एक काम करो राधा रानी का स्मरण करो महाराज रसिक संतों का स्मरण करके उनकी सेवा करो और उस धाम वृंदावन की हमेशा कथाओं में मन को रमा दो रमा दोगे अपने इससे दिल्ली में भी तुम उसे नए नित्य नव निकुंज वृंदावन को यही परि प्रादुर्भाव कर दो राधा कृष्ण को यहीं प्रकट कर दो गे राधा कृष्ण कब प्रकट होते हैं जब वृन्दावन अपने हृदय के अंदर बन जाता है जब तक हृदय हृदय के के अंदर आप आप नहीं बनेगा आप ध्यान कर लो आप देख लो देख जि, जिन जिन को भी राधा कृष्ण के दर्शन हुए हैं उनका बन गया था। तो अगर तुम्हारे अंदर ताकत नहीं है प्याज लहसुन छोड़ने की तुम बहुत चालाको 18 दिन और एक महीने की बस उपासना करने के लिए तो भैया एक ही काम कर लो रसिकों का संग कर लो और उन शेरनियों का जो दूध है शावक बनके उसका ही प्रेम रस का पान करते रहो अरे हो हो जैसे हो, कोई बात नहीं अपने हृदय के अंदर तो उस वृंदावन को प्रकट करके महाराज जिस दिन मन के अंदर कोई तरंग छूट गई सब छोड़ छाड़ के उन वृंदावन की कुंजकलियों में डोलते डोलते राधे राधे करते हुए नजर आते मैं भी श्री राधा की उन्हीं चरण कमलों में यही प्रार्थना कि कि आप सबको वह प्राप्त जिससे जो एक संबंध का भाव आप सबके मन से छूट रहा है जिस संबंध को आप समझ के भी अपने मन में आप नहीं उतार पा रहे हैं उस संबंध को उतार लें क्योंकि उससे जो भाव प्रज्वलित तो होगा जो भाव निकल कर आएगा वह भाव आपको श्री राधा रमन की अनुचली बनाकर आपके श्री गुणमंजली जी के सानिध्य में वहां पर उस के निकुंज के अंदर पहुंचा देगा और यही उस भाम वृंदावन की सर्वश्रेष्ठ गति है और उस सर्वश्रेष्ठ गति को प्राप्त करके महाराज हमको और हमारे सर्विष्ण भी और रसिक समाज है उनको भी धन्य धन्य कर दो और कुछ नहीं चाहिए बस अपने मन को उस हम वृंदावन में रमा दोगे जय जय श्री राम जय जय श्री राम